श्री घर्गसहिहिता श्री विज्ञान खंड सातवां अध्याय नृत्य कर्म और पूजा विधि का वर्णन श्री विधभ जी बोले राजन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर भगवान गोविंद गुरुदेव और कश्यप आदि ऋषियों के नामों का बारम्बार उच्चारण करे तत्पश्चात वह भक्त भूमि को प्रणाम करके जमीन पर पैर रखे फिर वह सकाम भक्त आचमन करके तत्काल आनंदपूर्वक आसन पर बैठ जाए हाथों को गोद में रखकर सांस रोककर गुरुदेव का ध्यान करे भगवान गुरुदेव ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए हैं उनका स्वरूप अत्यंत शांत है और वे स्वास्तिक आसन में से विराजमान हैं यो गुरुदेव का ध्यान करने के पश्चात भक्त एकाग्र बन होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करे श्री कृष्णचंद्र की अवस्था किशोर है श्यामल से है जो करों में वंशी एवं वेद से विभूषित अत्यंत ही मनोहर है इस प्रकार से हरि का ध्यान करने के पश्चात बाहर चला जाए महाराज गृहस्थ पुरुष कैसे पवित्र होता है अब उस विधान को पूरा पूरा सुनो मिट्टी लेकर अश्वक्रांति इत्यादि मंत्र से शौच के अंत में एक बार लिंग में तीन बार गुदा में दस बार बाएं हाथ में सात बार दोनों हाथों में तथा तीन तीन बार प्रत्येक पैरों में मिट्टी और जल लगाकर शुद्धि करे ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ को इससे धूना करना चाहिए भगवान की सेवा करने वाले सन्यासी की शुद्धि इससे चौगुना करने पर होती है रोगी और पथिकों की इसके आधे से तथा शुद्ध एवं स्त्री का उससे भी आधे से पवित्र होने का विधान है शौच कर्म से रहित मनुष्य की सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती है मुख की शुद्धि भी होनी चाहिए क्योंकि मुखशतुद्धि से रही तो मनुष्य को मंत्र फल देने वाले नहीं होते वनस्पति तुम मेरे लिए आयु बल वीर यश पुत्र पशुधन ब्रह्म ज्ञान और प्रज्ञा प्रदान करो आयुर्बल यशो वर प्रजा, पशु वसुन च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधाम चम नो दे वनस्पति इस मंत्र का उच्चारण करके धातु ग्रहण करे बबूल दूध वाले वृक्ष कपास निर्गुंडी आंवला वुर्गन्धयुक्त वृक्ष दातुन के लिए सिद्ध है फिर हाथ जोड़े हुए हरित हय इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक भगवान सूर्य को प्रणाम करें। तदनंतर स्वस्थ चित्त हो प्रहलाद आदि भगवान श्री हरि के भक्तों को प्रणाम करें। तुलसी की मिट्टी लगाकर स्नान करें। स्नान करते समय श्री गंगा और यमुनाष्ट का सभी भी पाठ करना चाहिए अयोध्या मिथुरा मायावती हर हरिद्वार काशी कांची अवंतिका उज्जैन और द्वारावती पुरी द्वारिका ये सात पुरियाँ मोक्ष देने वाली है अतः इनका भी स्मरण करना चाहिए महायोग में सालग्राम ग्राम हरिमंदिर में संभल ग्राम और कोसल में नंदी ये तीन ग्राम कहे गए हैं इन तीन ग्रामों का स्मरण करें दंडकारण्य सैंधवारण्य जंबुमार्ग, पुष्कल उत्पलावर्त नैमसारण्य पुरुजांगल अर्बुद और हेमंत ये नौ अरण्य माने गए हैं इन सभी तीर्थों के नाम बारंबार उच्चारण करके स्नान करें स्नान के बाद उत्तम रेशमी अहिंसा अहिंसायुक्त वस्त्र पहने बारह तिलक और आठ मुद्राएं धारण करें फिर संध्या करके पवित्र हो मौन होकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाए घंटा ताली बजाकर कर जय हो जय हो इत्यादि शब्दों का उच्चारण करते हुए कहे उत्तिष्ठो गोविंद योग निद्रा विह भगवान गोविंद योग निद्रा का प्रत्याग करके उठिए उठिए राजन भगवान को उठाने का यह स्मार्थ मंत्र है इसका उच्चारण करके श्रीहरि को जगाए तत्पश्चात मंगल आरती लेकर भगवान के मुख पर घुमाए तदनंतर देश एवं काल के प्रभाव को जानने वाला तथा भाव का ज्ञाता व भक्त तन्नकुल ही भगवान को स्नान कराकर कर मंगलमय वस्त्राभूषणों के द्वारा भगवान का श्रृंगार करे पश्चात आरती करके भगवान को अन्नभोग अर्पण करे भाति भात के रस में उत्तम भोज पदार्थों का महाभोग निवेदन करके महाभोग की आरती करे तदनंतर भगवान को शयन कराए इसके बाद तुलसी की गंध से युक्त परम प्रसाद को नित्य प्रति स्वयं ग्रहण करे जो नित्य इस प्रकार भगवान की पूजा करता है वह कितार्थ हो जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है इसके बाद विधिवत मध्यान्ह का राजभोग निवेदन करके राजभोग की आरती करे फिर भगवान को शयन कराए दिन की चार घड़ी शेष रहने पर यथाविधि शंख बजा कर श्रीहरि को उठाए तदनंतर संध्या की आरती करके दूध आदि निवेदन करे प्रदोष काल आने पर प्रदोष की आरती करें रात में उत्तम मिष्ठां का भोग लगाकर श्रीहरि को शयन करावे राजेंद्र यह राज सेवा है राजाओं के लिए ही इस प्रकार की सेवा का विधान है अतः इसका नाम राजसी है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में दत्त चित्त हो सम्यक प्रकार से लगा हुआ मनुष्य अपने सौ कुलों को तार कर अत्यंतिक, अत्यंतिक परम पद को प्राप्त होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी रामनवमी राधाष्टमी अन्नकूट वामन द्वादशी नृतिह चतुर्दशी तथा अनंत चतुर्दशी इन अवसरों पर भगवान श्री कृष्ण की महापूजा करनी चाहिए इस प्रकार से गर्ग सीता में त्रिविज्ञान खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में नित्य कर्म और पूजा विधि का वर्णन नामक सातवां अध्याय पूरा हुआ